आकाश वानी। प्रवाचिका साधना शर्मा श्री नरेन्द्र मोदी संत न्यदीत उपदेशान सतकदासपदेशन अन्चरत सर्वेश सहयोग सर्वेश विस नीतिया चलती राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथकोविंद आई आई थी भारती की टी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था छात्र आहता जीवन स्तर उन्नेतत् कार्य क्रवंतराश्मी संयुक्त राष्ट्रेण निगदीत ये पाकिस्ता प्रतिबंधित संघटने जैश ए मोहम्मद हिजब्ल म्जाहिदीन चम्म कश्मीर बालान स्वमूहे प्रवेशयत अदक विश्व चषके अद सैनीगल कौलम्बि जापान यो योहो पनामा योहो बेल्जियम योश्च टूनेशिया बेलजियम इंलैंड द्वंद्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवादीत युत केंद्र प्रशासन संतकबीरदासपदेशम अन्चरत सर्व सहयोग विस नीतिमती अद्य उत्तरप्रदेश नगर जनपदस्य मगहर जनसभा सम्बोधयन् स प्रावोचत् यत् विहद योजना नाम माध्यम जनभ्य उचितं स्वास्थ्य सौविध्यम् आवासं खाद्यं सामाजिक सुरक्षां च प्रदात् प्रयतत अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा सन्तकबीर अकादम्या शिलान्यास कृत तेन प्रोक्तं यत् अकादम्या स्थापनाया उद्देश्यं कबीरस्य उपदेशानां दर्शनस्य च प्रसार प्रसार विद्यते जनसभाया आयोजनं सन्तकबीरदासस्य पञ्चशततम्यां पृण्यतिथौ जातम् राष्ट्रपति राष्ट्रपतिना रामनाथकोविन्देन आई आई टी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानं अछात्रा आहूताः यत् देशस्य नागरिकाणां जीवनस्तरम् उन्नेत् कार्य कुर्वन्तु। अद्य आई आई टी कानप्रस्य एकपञ्चाशत्तमे दीक्षान्तसमारोहे श्रीकोविन्द इदं प्रोक्तवान् उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड् प्राशासनिकं स्वैच्छिकं संघटनानि आहूतवान् यत् देशे ग्रामीणक्षत्र कर्कटरोगस्य प्रारम्भे एव सूचना स्यात् तदर्थं तानि कार्याणि कुर्यु श्रीनायड्ना अद्य बेंगलूरूनगर किदवई कैन्सर संस्थानस्य नवीन विभाग उद्घाटित भारतीय जनता पार्टीति दलं कांग्रेसदलं आलोचयत् प्रोक्तवत् यत् कांग्रेसदलं भारतीय सैनिकानां मनोबलं पातयति केन्द्रीयमन्त्री रविशंकर प्रसाद नवद्या वारहरे प्रोकवान्न काेस दल राज आगंत नीति आयोग उपाध्यक्ष राजकुमार ये देश कॉपि बापोषित नवद्या कुपोषणिया प्रौद्योगिकिया सहयोग विषय सम्मेलन संबोधय राजीव क्मा प्रोक्तवा सर्व बाक आहार लग संयुक्त राष्ट्र निगदीत ये पाकिस्ता प्रतिबंधित संघटने जैश ए मोहम्मद हिजबल मुजाहीदीन चम्मूकश्मीर बालासमूह प्रवेशत फीफा पाद कन्द्रक विश्वषकअ अद सगल कौलम्बी जापान पौलैंड पनामा जूनीशियो बेलजियम इंलैंड द्वंद्व भविष्य सनेगल चतर अस्था कौलंबियांक समूह एचित जापान देशस्य द्वंद पौलैंड समूह जी बेलजियम द्वंद भविष्य मुंबय्या घाटकोपर क्षेत्र सर्वोदय नगरस्य नगर समी अद साधकवादने लघु विम दुर्घटनाग्रस्त जातम वारा